श्री राम कृष्ण की अंत्यलीला श्याम पुकुर के मकान में श्री राम कृष्ण दस ठाकुर श्री राम कृष्ण अस्वस्थ हैं आपकी सेवा के लिए भक्तगण हर समय आपके पास रहते हैं तरुण भक्तों में से अभी तक किसी ने घर त्याग नहीं किया है वे अपने अपने घरों से आया जाया करते हैं शायद इन्हीं दिनों ठाकुर श्री राम को एक असाधारण दिव्य दर्शन हुआ था वह बड़ा ही विलक्षण दर्शन था स्वामी शारदानंद ने लिखा है उन्होंने देखा उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर कमरे में इधर उधर घूम रहा है और उसके गले में संयोग स्थल में बहुत से घाव हुए हैं आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार घाव होने का कारण सोचने लगे इतने में श्री जगदम्बा ने उन्हें समझा दिया कि अनेक प्रकार के कुकर्म करके लोग आकर उनका स्पर्श करके पवित्र हुए हैं उनके पाप इनके शरीर में प्रविष्ट हो जाने से शरीर में घाव हुए हैं जीवों के कल्याण के लिए वे लाखों बार जन्म ग्रहण करके दुख भोगने में कातर नहीं हैं। यह बात हमने दक्षिणेश्वर में समय समय पर श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनी थी इसमें हमें आश्चर्य नहीं हुआ और इसमें उनकी असीम करुणा का ही स्मरण कर हम लोग विशेष मुग्ध हुए किंतु इतना अवश्य था कि उनके भक्तों और विशेषकर युवक भक्तों में इस बात का विशेष प्रयास हुआ कि श्री राम कृष्ण का शरीर पहले की तरह स्वस्थ न होने तक कोई नया आदमी उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम न करे भक्तों में से किसी किसी ने अपने पूर्व जीवन के दुराचरण का स्मरण करते ही यह संकल्प कर लिया कि अब वे अब से श्री राम कृष्ण का पवित्र शरीर फिर कभी नहीं छुएंगे श्री रामकृष्ण देव के पास नए मनुष्यों को आने से रोका जाने लगा इस प्रयास को देखकर कर गिरीश चंद्र ने कहा प्रयास करना है तो करो पर यह संभव नहीं वास्तव में ऐसा ही हुआ बिल्कुल अनजान लोगों को तो रोका गया परंतु भक्तों के परिचित नए व्यक्ति आने लगे उन्हें रोकना संभव नहीं हुआ फिर भी किसी किसी अनजान व्यक्ति की व्याकुलता को देख कर, यह नियम भी कभी कभी टूट जाता था इस नियम के बनने के बाद एक मज़ेदार बात हुई श्री रामकृष्ण के कृपा पात्र अभिनेत्री विनोदनी उनके कठिन व्याधि की बात सुनकर उन्हें फिर क्या बार एक बार देखने के लिए व्याकुल हो उठी पद घोष से परिचित होने के कारण उसने उनसे विनती की और इस विषय में सहायता के लिए प्रार्थना की परंतु नियम को तोड़कर वह अंदर कैसे पहुँचे अतः गुप्त रूप से सलाह करके एक दिन संध्या से पहले उसे पुरुष की वेशभूषा साहब लोगों का हैड कोट पहनाकर शाम पुकुर लाए और कालीपद घोष ने अपने मित्र के रूप में हम लोगों को उसका परिचय कराया और निरंजन के रास्ता छोड़ने के बाद उसे श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख ले गए वहां उसका यथार्थ परिचय कराया हम लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए ही अभिनेत्री वैसे भेस में आई है जानकर प्रयास प्रिय श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे और उसके साहस और निपुणता की प्रशंसा करते हुए उसके श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर उसे ईश्वर पर विश्वास करके उनके शरण में रहने के लिए दो चार धर्म की बातें कहकर थोड़ी देर में उसे विदा कर दिया वह भी आंसू बहाते हुए उनके चरणों पर माथा टेक कर के साथ चली गई आज रविवार है ग्यारह अक्टूबर अठारह सुबह का समय है भक्त देवेंद्र नाथ मजुमदार ठाकुर के पास हैं ठाकुर ने स्नान कर लिया है स्नान के बाद मंद मंद मुस्करा रहे हैं मुस्कराना रुक नहीं रहा भाभा की अभिव्यक्ति से सभी विस्मित हो गए श्री रामकृष्ण ने तीसरे पहर इस घटना का उल्लेख कर भक्तों को बताया इतना कभी नहीं हंसा, मानो अंदर से हंसी का फप्बार आ रहा था संध्या हो गई अब एक विचित्र बात हुई एका एक श्री कृष्ण में भाव का प्रबल आवेश दिखलाई दिया आप खड़े हो गए एक आनंद में परिवेश की सृष्टि हो गई कुछ देर बाद भाव उतर गया अब उन्होंने उपस्थित मास्टर महाशय आदि प्रमुख भक्तों से कहा सब लोग हरि बोल कहो हो सकता है इससे व्याधि कम हो मास्टर महाशय ने अनुभव किया कि श्याम में आने के बाद पहली बार ठाकुर में भाव का यह घनीभूत प्रकटन हुआ था कैंसर की भयंकर यंत्रणा से पीड़ित ठाकुर की चिकित्सा और सेवा आदि के लिए भक्तों ने यथासाध्य व्यवस्था की थी परंतु सारी कोशिशों को व्यर्थ कर ठाकुर की व्याधि दुसाध्य होती गई भक्तगण बहुत चिंतित थे परंतु ठाकुर पाँच वर्ष के बालक के समान थे वे माँ के सिवाय और कुछ भी नहीं जानते कोई दूसरा उपाय न दिखने पर भक्तों ने चिकित्सा में परिवर्तन करने का निश्चय किया इस संबंध में बाद में सेवक लाटू ने कहा था शाम पुकुर में बहुत से डॉक्टर आए थे उनमें से एक दाढ़ी वाले थे उनकी दवा से ठाकुर का देह गर्म हो गया गले से बहुत खून और मवाद निकलने लगा तब गिरीश बाबू ने डॉक्टर सरकार के लिए कहा इस विषय में अक्षय कुमार सेन ने लिखा एक दिन भक्त लोग एकत्रित हुए सोच विचार कर यह निश्चय किया कि शहर में जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं जितना भी व्यय हो उन्हें की आवश्यकता है प्रसिद्ध महेंद्रलाल सरकार होम्योपैथिक के अनुसार चिकित्सा करते थे उन्हें को बुलाने की व्यवस्था हुई हर बार वे सोलह रुपये फीस लेते थे अंग्रेजी के विद्वान थे जितने भी है सभी परीक्षाएं पास की थी तर तजुर्बेकार भक्त रामचंद्र दत्त ने लिखा है यहां श्याम आकर रोग कुछ बढ़ गया प्रताप बाबू के अनुरोध पर महेंद्र गुप्त को भेज डॉक्टर महेंद्र सरकार को लाया गया डॉक्टर सरकार को प्रताप बाबू ने परामर्श के लिए बुलवाया था इस भांति वे आए उनके सोलह रुपये फीस की भी व्यवस्था कर दी गई इस प्रसंग में यह पुनः स्मरण किया जा सकता है कि रोग की शुरू की अवस्था में डॉक्टर राखाल दास घोष ने ठाकुर की चिकित्सा की थी वे कॉलेज स्ट्रीट में रहते थे डॉक्टर राखाल दास के बाद चिकित्सा का दायित्व तो डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार को दिया गया था इस बीच ठाकुर को कलकत्ते में लाकर एक बार डॉक्टर सरकार से जांच करवाई गई थी तदुपरांत बलराम भवन में कतिपय नामी वैद्यों ने ठाकुर की परीक्षा की थी अब फिर से डॉक्टर सरकार को ही दिखाना आवश्यक समझा गया ग्यारह आज सोमवार है बारह अक्टूबर अठारह सौ की शुक्ला चतुर्थी दिन के बारह बजे हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार प्रसिद्ध चिकित्सक हैं उन्होंने एलोपैथी छोड़कर अब होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा करना शुरू कर दिया है डॉक्टर सर, सरकार शाखारी टोला में रहते हैं मास्टर महाशय डॉक्टर को लेकर श्याम पुकर आए हैं दो जिमझले के बरामदे वाले पहले कमरे में प्रवेश करते ही डॉक्टर ने देखा कि श्री राम बैठे हुए हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण ने नमस्कार कर उनका स्वागत किया डॉक्टर सरकार ठाकुर को देखते ही बोले तुम यहाँ आ चुके हो आजुटे हो श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए यह सब लोग यहाँ ले आए हैं श्री रामकृष्ण के बुलाने पर डॉक्टर सरकार उनके बिस्तर पर जा बैठे उस समय उपस्थित अक्षय कुमार सेन ने लिखा है नूतन देखनु आमी एक दिन परे प्रभु भिन्न अन्य तार सैार उपरे इतने दिनों में मैंने यह नहीं बात नई बात देखी कि प्रभु के पलंग पर कोई व्यक्ति जा बैठा डॉक्टर सरकार ने रोगी को देखना आरंभ किया हाथ देखा जीभ देखना चाहा। ठाकुर हिचकिचाए क्योंकि पिछली बार डॉक्टर सरकार ने उनके जीव को जोर से दबा दिया था ठाकुर इस बारे में बताया करते थे कि महेंद्र सरकार ने देखा तो था परंतु उसने बहुत ज़ोर से जीव को दबाया था मानो गाय की जीभ को दबा रहा हो बहुत दर्द हुआ था डॉक्टर सरकार अप्रसन्न होकर ठाकुर से बोले जीभ दिखा दिखाओ तो ना जीभ दिखाओ ना तुम बड़े हम हो ना दिखाओगे तो फिर देखूंगा क्या डॉक्टर साहब रोग की परीक्षा करते हुए अपने ही आपसे कहने लगे हम लोग जैसे मार डालने के लिए ही हैं थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर सरकार ने डॉक्टर बिहारी लाल भादुड़ी के लिए ठाकुर से कहा आपको तो मैंने बतलाया था वह आपका चेला है श्री कृष्ण। नहीं यो कहो कि मेरे पर बहुत श्रद्धा है उसकी जीवन वृत्तान्त के अनुसार इस बार भी डॉक्टर सरकार ने बहुत ध्यानपूर्वक रोग लक्षण आदि में आदि से व्याधि को निर्धारित कर औषधि की व्यवस्था की फिर वे ऊपर की मंजिल से नीचे आए वहाँ उन्हें फीस दी गई परंतु उन्होंने फीस स्वीकार नहीं की और पूछा यह किसका घर है महेंद्र बाबू यह घर परमहंस देव के भक्तों ने किराए पर लिया है भक्तों की बात सुनकर डॉक्टर सरकार अचंभा करने लगे और बोले उनके भक्त यह क्या बात है अभी तक डॉक्टर सरकार को सिर्फ यही मालूम था कि श्री कृष्ण मथुर बाबू के परमहंस हैं अर्थात जैसे रईसों के अजीबोगरीब शौक होते हैं मथुर बाबू के परमहंस भी वैसे ही कोई होंगे परंतु आज उन्हें एक नई बात मालूम हुई मथुर बाबू के परमहंस अब किसी एक व्यक्ति के दायरे में सीमित नहीं है अतएव कौतूहलवश डॉक्टर साहब ने भक्तों के नाम पूछे मास्टर महाशय ने भक्तों के नाम बतला दिए भक्तों के नाम सुनकर डॉक्टर सरकार की पूर्व धारणा बदल गई परमहंसदेव के संस्पर्श में आकर गिरीश आदि में जो परिवर्तन आया है वह सुनकर वे मुक्त हो गए और बोले इससे अधिक उपकार और क्या हो सकता है किसी को गलत रास्ते से हटाकर सत आचरण की ओर ले जाने से अच्छी बात और क्या हो सकती है परमहंसदेव सभी के हिताकांक्षी हैं अतः ऐसे व्यक्ति के रोग की परीक्षा करके मैं फीस नहीं लूँगा इस पर महेंद्र बाबू ने डॉक्टर साहब से विशेष अनुरोध किया परमहंसदेव के भक्तगण धनवान अवश्य नहीं हैं पर वे अयोग्य भी नहीं हैं वे खर्च करने को प्रस्तुत हैं और इस कारण ही परमहंसदेव को चिकित्सा के लिए कलकत्ता लेकर आए हैं आप बिना किसी सोच विचार के यह फीस अवश्य स्वीकार कीजिए डॉक्टर साहब साहब से मुझे भी पांच जनों में से एक मान लीजिए मैं विशेष ध्यानपूर्वक उनकी चिकित्सा करूँगा जितनी बार आवश्यकता होगी मैं अपने आप ही आऊँगा यह न सोचिए कि मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए आऊँगा परंतु मुझे भी इसकी आवश्यकता है ऐसा समझो स्वामी शारदानंद का विवरण इससे कुछ भिन्न है वे लिखते हैं उन्होंने बहुत प्रयत्न से परीक्षा करके रोग का निदान किया फिर औषधि पथ्य आदि की व्यवस्था बसलाकर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संबंध में धर्मालाप तथा बातचीत की और बाद में कलकत्ता लौट आए जहां तक हमें स्मरण है डॉक्टर ने भक्तों को प्रतिदिन काल श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अवस्था का समाचार जाकर विदित करने को कहा था और जाते समय भक्तों द्वारा फीस देने पर स्वीकार कर ली थी परंतु दूसरे दिन श्री राम कृष्ण को देखने के लिए जब वे आए तो यह जान गए कि भक्त लोग ही श्री राम कृष्ण को चिकित्सार्थ कलकत्ते लाए हैं और सारा खर्च चला रहे हैं अतः गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्होंने फीस नहीं ली और कहा मैं फीस लिए बिना यशा साध्य चिकित्सा करके तुम्हारे शुभ कार्य में सहायता करूँगा सो जो हो डॉक्टर साहब को विदा करके मास्टर महाशय ठाकुर श्री राम कृष्ण के पास आए वहां उपस्थित सभी लोग डॉक्टर सरकार के बारे में बातचीत करते रहे मास्टर महाशय कागजात में डॉक्टर सरकार ने मथुर बाबू परमहंसा मथुर के परमहंस इस प्रकार लिखा है मास्टर महाशय जब डॉक्टर साहब के घर गए थे तो वहां उन्हें जो अनुभव हुआ वह बतलाया जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर ने कहा बाहर जाओ बाहर जाओ यह ठाकुर किंचित दुखित हुए ठाकुर ने डॉक्टर के पुत्र अमृत के बारे में अपने अनुभव को बताया उसका लड़का अपने बाप से डरा डरा रहता है मास्टर महाशय लाटू छतरी लेकर बात सुनने गया था राखाल वैसे डॉक्टर दयालु हैं मास्टर महाशय एक आदमी धूप में खड़ा था डॉक्टर ने उसे छाया में खड़े होने के लिए कहा डॉक्टर सरकार ने हरिमोहन राय की पत्नी की चिकित्सा बिना शुल्क के लिए ही थी इस बात की भी चर्चा हुई मास्टर महाशय डॉक्टर कह रहे थे कि क्या तुमने नहीं देखा परमहंस ने मुझे नमस्कार किया था क्या वे दूसरों को नमस्कार करते हैं यह सुनकर श्री राम कृष्ण को हंसी आ गई डॉक्टर सरकार के आचरण से श्री राम कृष्ण निराश हुए थे थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा उसे बुला क्या होगा फिर मास्टर को दो उंगली दिखाकर उन्होंने इशारे से कहा तुम तो डॉक्टर दो कौड़ी को बुला लाना